ब्रह्मोपनम <laughs> ब्रह्मया जो परिषद प्रथम अध्याय सप्तम खंड तक कुछ विचार हो गया है आज अष्टम खंड प्रारंभ होना है जिसमें प्रारंभ में कहा था ओम इति एतक इतिगीतम अक्षरम उपासिता तस्व्याख्यान प्रथम मंत्र ही था ओम ऐसा जो उद्गीत है जिसका नाम उदगीत कहा जाता है ओम कहा जाता है इस अक्षर की उपासना करें ऐसा उसी की आगे व्याख्या है बताया था वो व्याख्या चल रही है ओमकार की व्याख्या है माने ये नवम खंड तक ये छादों के परिषद प्रथम अध्याय नवम खंड तक उद्गीत नाम से ओमकार की व्याख्या है ओमकार की महिमा है जो कि गृहस्थाश्रमी के लिए ये ओमकार के जप करने के लिए कब किया जाता है ज्योतिषोपादि कर्म होगा हो हु। केवल उदगीत का जब करने का अधिकार उन्हें कर्मांग अवबद्ध उपासना है ज्योतिष कुमारी यज्ञ हो उसमें उदगान शाम का उदगान हो रहा हो उस स्थिति में इसको ओमकार का मंत्र लगता है तो। माने अन्य आश्रम में जितने भी हैं संास आश्रम छोड़कर के बाकी आश्रम को लिए केवल ओमकार का जप करने का अधिकार नहीं दिया शास्त्रों ने मंत्र के स्वरूप में है तत्त मंत्रों के साथ वही होगा मात्र संन्यास आश्रम में इसका अकेला जप करने का कर अधिकार है फिर भी आज संन्यासी लोग इसके जप नहीं करते हैं ये बड़ी दुख की बात है क्योंकि बता दिया जाता है सन्यास काल में कम से कम बारह हजार प्रण का जप करना करके इनको उपदेश दिया जाता है करने को तैयार नहीं तो अष्टम खंड आरंभ होता है मंत्र हो गया था त्रयोह उद्गीते कुशला बहुत उद्गीत माने ओमकार के विषय में या उद्गीत शब्द का तो ओमकार की महिमा ओंकार है क्यों ओम इति इधगत उद्गीतम अक्षर उपासित उदीत में माने ओमकार के विज्ञान में तीन व्यक्ति किसी काल विशेष में अथवा देश विशेष में किसे निमित्त से ये तीन व्यक्ति हुए थे ओमकार के विषय में जानकारी करते थे तीन व्यक्ति थे कौन थे तो कहा शील का सलावत के संतान है जिसका नाम अपना नाम शिलक है पैतृक नाम सालावत के है सिलक के संतान, सिला, सलावत के संतान उन्हें सालावत कहा दूसरा चिकितायन का पुत्र संतान उनसे से का नाम पड़ा है अथवा वो दल्व के भी संतान है दो के संतान है वो माने धर्म पुत्र है एक से पैदा हुआ दूसरे के गोद में गए ऐसे संतान को दो माता पिता माने जाते हैं इधर भी उधर भी तर्पण पहानी आदि करता है तर्पण पिंड करता है जो धर्म दत्तक पुत्र होता है किसी के पैदा हुआ दूसरे में जाके रहा ऐसा व्यक्ति दत्तक संतान होता है धर्म पुत्र कहते है तो वो दो हो सक, दो का संतान हो सकता है चिकिताअन का भी हो सकता है दल्व का भी हो सकता है अथवा दल्व पुत्र में उत्पन्न होगा और चिकिताइन का संतान होगा दूसरे ऋषि है तीसरे हैं जीवन के संतान है अपना नाम प्रवाह है उनका था जीवन के संतान को जैव कहा गया ये ते, तीनों के तीनों दिन प्रसिद्ध है ये तीनों ने कहा एक समय में किसी काल में कहा किस समय कहा। में कहा उदगीत है कुशला सुना हम लोग उदगित विद्या में निपुण है परिपक्वता है हम लोगों में जानकारी है ओंकार के विषय में हम लोग जानते हैं भक्त हम तो उदगीत है अब हम तो यहां पर अब अनुमति में आप लोगों के आपस में अनुमति हो तो उद्गीत के विषय में बार कथा हम करें क्योंकि कथा तीन प्रकार की होती है बाद कथा जल पर कथा बितंडा कथा तीन प्रकार की कथा है बाद कथा गुरु शिष्य भाग में जो कथा चलती है शिष्य जिज्ञासा लेकर के आता है गुरु जी के पास प्रश्न रखता है गुरु जी उत्तर देते हैं उसको संतुष्टि मिलती है के बाद कथा जल्प कथा में परीक्षक बन के सामने वाला आता है परीक्षा लेने के लिए आता है तो ये जल्प कथा होती है वहां पर गुरु से भाव नहीं होता अपने पक्ष का मंदन, दूसरे पक्ष का खंडन की दृष्टि होती है ये जल्प कथा जैसे ब्रह्मसूत्र आदि में प्राय जल्प कथा है और उपनिषदों में भी वृद्धारणिक उपनिषदि के तृतीय अध्याय में जल्पकथाएं हैं ज्ञ बल के साथ परीक्षा करने आ रहे सारे ब्राह्मण लड़ने आते हैं जल प्रथा चलते बाकी वृद्धारण में बाध कथा है चांदों में तो पूरी बाधकथा कथाई है उपनिष्द में प्राय बाधकथा कथाई है तीसरी कथा होती है बीतन कथा माने पर पक्ष का खंडन ही वहाँ उद्देश्य होता है स्वपक्ष मंडन हो न हो कोई तात्पर्य नहीं रखता अपना पक्ष भी चला जाए कोई बात नहीं किन्तु दूसरे का पक्ष का खंडन करना है उसका उद्देश्य एकमात्र होता है जल्प में अपना पक्ष बचाता हुआ परपक्ष का खंडन होता है और बितंडा कथा में केवल परपक्ष को खंडन करना ही परपक्ष का खंडन करना ही उद्देश्य होता है किंतु यहां पर बाद कथा की बात करते हैं बदावाद कथा हम करें जल्प कथा नहीं बितंडा कथा नहीं विभूति अध्याय गीता में बाद कथा को अपना विभूति बता भगवान स्वर्गाम आदिरंतस्य मध्यम चयगा हम अर्गुण अध्यात्म विद्या विद्या प्रवतता बहम प्रवचन करने वाले लोगों में मैं बाद कथा हो जल्प कथा नहीं वित्डा नहीं बाद प्रव दता विभूति अध्याय में शवान का अपना स्वरूप बताया जाए बाद कथा हो भगवान का स्वरूप पाया जाता है गुरु शिष्य भाव से जो यहां प्रश्नोत्तर होकर के चल रहा तो तीनों ऋषियों ने विचार किया एक बार परामर्श किया कि हम लोग आप लोगों की अनुमति हो तो हम लोग एक कथा करें माने गुरुशिष्य भाव से, से प्रश्नोत्तर करें ऐसा कहा एक अध्यात्म अतिदैव तथान भेदावच्छिन्न परमात्म दृष्टिया उदीगृत उपासनम अखिल पाप अवगमन फलम उत्तर पूर्व में अध्यात्म उपासना और अतिदैव उपासना बताते अक्षिष्ठ पुरुष आदित्य पुरुष की उपासना बताई थी पूर्व में। तृष्टि से उद्गित उपासना आदित्य पुरुष दृष्टि से और चाक्षुष पुरुष दृष्टि से उद्गित की उपासना बताई थी। अध्यात्म तथा न अतिदैवत वेद विशिष्ट दो स्थान अलग अलग स्थान लेकर परमात्म उपासन परि से उदीत मन ओंकारिक उपासना कर अखिल पाप पापों होता फल होता है, सारे पापों का नाश होता है अब पाप पापमा भगवती कहा था पाप रहित हो जाता है फल बताया था भेद से परमात्मा दृष्टि से आदित्य मंडल स्थान चक्षुस्थान थान भेद से परमात्मा दृष्टि से उदगित की उपासना करने से सारे पापों से दूर हो जाता है निष्पाप होता है ये फल बताया था अब सम्रति मैंने अब कहना चाहते हैं थान भेदावच्छेद या था भेद नहीं एक ही में करना है दो दो दो स्थान लेकर के नहीं करना वहां यहाँ दो भेद नहीं लेनाव क्षेत्र को छोड़कर परोवरीय गुण का परमात्मा दृष्टिया पर उद्गित उपासन परोवरीय प्राप्ति फलकम आमितमनायात्पर्य कहते हैं यहां पर थानवेद को छोड़ करके थानवेद विशिष्ट छोड़कर क्या करना है परोवरीयस्त गुण वाला परमात्मा की उपासना करना है परमात्मा पैसा पर से भी पर है बरीय से भी बरीय है बरीय माने श्रेष्ठ अतिशय श्रेष्ठ को बरीय बोलते हैं गुरु को बर आदेश होता है यशुन आदि पड़े जाते हैं प्रिय स्थिर बहुत गुरु दीर्घ त्रिपुर बिंदारकाणाम प्रस्ताव पर बंधी गर्भराजा सूत्र पढ़ा देते बर आदेश हो गए बरीय होता है बरियस मान्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ यते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पर से तो परो तो भी परोवरीय बोलते हैं तो पर से पर हो और से भी श्रेष्ठ हो उसको परोवरीय कहा जाता है इस रूप से उद्गित उपासना परोवरीयुण गुण गुणक परमात्मा दृष्टि परोवरी परमात्मा पर से पर होता है सबसे पर हिरण्य भाई है उससे भी पर होता है अश्रेष्ठ भी श्रेष्ठ होता है परमात्मा ऐसे गुण वाला परमात्मा दृष्टि से उदगित उपासना करने से क्या होगा परोवरीय प्राप्ति फलगम कोई फल होगा यथा यथा उपास्य तथा तो तथ ही ऐसा है तो परोवरी तो फल होगा माने पर पर बन जाएगा और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाएगा ये फल होगा ये आनितान आमनायक ऐसे यहां आमनायक माने वेद इसको आते हैं बेदान ऐसे करते हैं ये कहा प्रकरण तात्पर्य वहा तात्पर्य था अपने में अनेकधा उपास्यवाद अक्षर ये जो अक्षर है उदगीत प्रणव अनेक प्रकार से उपास्य है एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना करने से भिन्न भिन्न फल की प्राप्ति होती है यहाँ भी देखा है मित्रभाव से हम आपके पास आएंगे तो अलग फल होगा शत्रु भाव से आएंगे तो अलग फल व्यक्ति वही है जाना उसी के पास है किस भाव से व्यक्ति जाता है ये हम प्रफ देते बजा जिस भाव से मेरे पास आते हैं मैं भी उसी प्रकार से फल देता हम बहुत हम साथ नहीं हैं व्यवहार में पे भी ऐसे होता है सामने वाला व्यक्ति जिस ढंग से आता है तो वैसे फल होता है ऐसा ही यथा प्रपत्ते बजार में है तो कहते हैं अनेकदा उपास्यवाद अक्षर से प्रकारांतरेण अनेक प्रकार से उपास्य वो जो अक्षर उद्गीत, प्रव अनेक प्रकार से मिले अब प्रकारांतर पूर्व में बताया उसके भिन्न प्रकार प्रकारांतर है ना परोवरी अस्तुगुण फलम उपासन अतिश्रेष्ठ फल पर से भी पर बनना है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर होता है संसार में सबसे बड़ा देवता हिरण्यगर हो उससे भी पर और श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ जो संसार में श्रेष्ठ वस्तु होगा उससे भी श्रेष्ठ ऐसा बनना है उसने उपासना करने से फल मिलना है परोवरी अस्तुगुण फलम उपासनातरम अन्य उपासना आनिदबान ये कहते हैं आननाय आन लिटलकार है लाया किस लाये आम नाये वेद ने लाया वेद ने शासना लाया ये कहा आनिदाम लाया इतिहास तो सुखा प्रबोधनाते या फिर कहानी के रूप में क्यों कहते हैं तीन व्यक्ति कुशल थे इत्यादि क्यों कहा ये कहानी क्यों बनाई यहाँ कहते कहानी पूर्वक कहने पर बातें समझ में आ जाती है अ केवल सिद्धांत का निरूपण करते हैं तो कोई समझ कुछ भी नहीं आता आज क्या कथा हुई पता नहीं लगता कहानी के साथ जिस कथा होगी हां आज की कथा ऐसी थी कुछ समझ में आ जाता है और केवल सिद्धांत का निरूपण हो कुछ भी पता ही नहीं लगा ऐसा होता है तो इतिहास इसलिए है यहां सुख अवबोधा लाता कहा सुख प्रव अनायास ज्ञान हो इसके लिए है तो अब मंत्र का अर्थ करते हैं त्रय है का तीन अवय वाले को त्रय बोलते हैं तीन, हैं। तीन हैं। का, का। तो है इसलिए त्रया बोला तीन है संख्या का त्रय शब्द त्रिशब्द से तय प्रत्यय करके तय स्थान में अति करेंगे तो त्रय बनता है त्रिसख्या का संख्या में तीन आई है हा त्रयो हाने हा ऐसा हुआ है ऐतिहा बताने गई है ऐतिहा आशा ऐतिहास होता है ही हुआ कोई नई हुई का, कपोल कल्पित कहानी नहीं घटना घटी है अनुभाव लगता है थे कहा तो कते थे ज्ञानम प्रति कुशला निपुणा बबूबू विज्ञान के विषय में कुशल हुए निपुण हुए हैं किसी काल विशेष में किसी समय विशेष देश विशेष में ऐसा समझ रहा यह नहीं की आज तक वही तीन ही व्यक्ति निपुण हुए ये में और भी बहुत सारे हुए हैं किन्तु किसी काल में किसी समय भी यही इनकी प्रसिद्धि थी अथवा किसी देश में इनकी प्रसिद्धि थी ये तीन व्यक्ति की ये कहना ये कहते हैं अस्पच्छित देश काले देवा किसी काल विशेष में किसी देश विशेष में अथवा किसी निमित्त विशेष में कहीं विशेष गोष्ठिया आदि हो रही हो वहां पर ये तीन पहुंचे हुए थे निमित्त विशेष भी हो सकता है अथवा किसी समय में ये तीनों की चलती प्रसिद्धि थी ओंकार के जानकारी इनको करके अथवा किसी देश विशेष में हो सकता है तीन निमित्त में कोई हो सकता है देश विशेष ताल विशेष निमित्त विशेष समेताराम एकत्रित हुए थे तीनों इनमें नहीं सर्वस्मिन जगत ही त्रयाम एवं कौशल उदगृत आदि विज्ञान एक ऐसा नहीं कि सारे जगत में तीन में ही कुशलता है ये तीन किसी की जो तो चर्चा होती है यहाँ यही तो कुशल है उदगी विज्ञान में ऐसी बात नहीं है जगत में बहुत, बहुत सारे हो सकते हैं किसी काल में येगी प्रसिद्धि थी अथवा किसी देश में यंति प्रसिद्ध थी अथवा किसी निमित्त में प्रसिद्ध थी ये कहना है श्रीयंति और भी ऋषि सुनाई पड़ते हैं इसी छांद में सुनाई पड़ेंगे उदगिर के बारे में वो सस्ती आगे उषि चाक्राण की कथा आनी है दशम खंड में इसी में है वो सुनाई पड़ता है उसि का नाम आएगा जानश्रुति यही है चतुर्थ अध्याय में की कहानी आनी है कह के भारद्वाज आदि ऋषि कह के पास, के पास जाते हैं तो ये सब वैश्वामी विद्या के लिए जाते हैं ये इसी पंचम अध्याय में आए ये सब सर्वज्ञ कल्प ये सर्वज्ञ के समान थे कल्पक प्रत्यय जो है ना ईसत उन अर्थ है कल्पक देशे देशी ऐसा होता है ईसद असम्त कल्पत दृश्य देशी सर्व कल्प बने सर्वज्ञ तो परमात्मा ही है मैंने परमात्मा के थोड़ा नजदीक पहुंचे विज्ञान ज्ञान है सर्वज्ञ कल्प है सर्वक्ष सदृश है कुछ कम के लिए प्रयोग होता है उनमें तीन प्रत्यय लगते हैं कल्प देश देशी ये कल्प प्रत्यय लगा है कल्प सर्वज्ञ कल्प थे सर्वज्ञ के समान थे वो फिर सुनाई पड़ते हैं तो कहते केते त्रय क्या कौन ये तीन है विद्या के विद्यापतिपूर्ण कहा शिलक एक नाम शिलक नाम है ऋषि का नाम नाम था।, था अपने नाम से शिलक है वो और सलावतो अपत्यम शालावत्य उनके पिता का नाम सलावत था इसलिए शालावत्य नाम पड़ गया और दूसरी ऋषि है चिकित चिकतायन से अपत्यम चैकितायन चिकितायन ऋषि के संतान है इसलिए चैकितायन नाम पढ़ा दूसरी ऋषि का और दल्भ गोत्रो गोत्र में दल्भ गोत्र वाले थे इसलिए दालव्य हो गया कहा अथवा देष्याय अथवा दो अमुष्य माने जो अमुक शब्द जो प्रयोग करते हैं हम अमुक शब्द का प्रयोग करते हैं प्रसिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं वह अदर्श शब्द के प्रयोग करते हैं वह प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए वह का प्रयोग होता है प्रसिद्ध है अच्छा तो ऐसे अमुष्यायण बनेगा जो प्रसिद्ध के संतान होगा उसको अमुष्यायण बोलेंगे उसका संतान प्रसिद्ध व्यक्ति का संतान को अमुष्यायण अमुष्य अपत्यम अमुष्याय ऐसा बताया उसके बाद द्वयोर अमुष्यायोर अपत्यम द्वश्याय दो, दो प्रसिद्ध व्यक्ति का संतान को द्वोद्याय बना बोले प्रसिद्ध व्यक्ति तो ये भी है वो भी प्रसिद्ध है ऐसे उन दोनों के संतान है दोनों का संतान मैंने जार संतान नहीं धर्म दत्तक पुत्र होता है ये पुत्र मेरा भी होगा आपका भी होगा दोनों का होगा एक ने दिया एक ने पाला दोनों को पिंडदाना आदि करता है ऐसे तब तक पुत्र जो होता है उसे उद्याग को उस बोला जाए तो दो का संतान माना जाता है माने जन्म पिता और पालने वाला पिता दोनों पिता उसके होते हैं ऐसा है दो दो पिता के संतान हो सकता है वो जी नाम और तीसरी ऋषि है प्रवाह अपना नाम है उनका तीसरी ऋषि का जीवलों से अपत्यम जयबली जीवल के संतान होने से जयबली नाम मिला उनको जी इति एते त्रय ये जो तीन ऋषियां थे होचू इन्होंने परस्पर कहा तो उचू कहा अन्योन एक दूसरे को कहा क्या कहा उदगीत थे भाई कुशला निपुणा अति प्रसिद्धासम हम लोग इति प्रसिद्धासमान हम प्रसिद्ध हैं आज लोग प्रसिद्ध हमारे बारे में कुछ कहते हैं ये लोग कुसल उद्गी विद्या में निपुण है कहते हैं ओंकार के विज्ञान में निपुणा है ऐसा कहते हैं हम लोग प्रसिद्ध हैं आज के दिनों में अत अंत मैंने यदि अनुमति अंत शब्द है है अनुमति के लिए एक दूसरे अनुमति मांगते हैं एक दूसरे से अंत माने यदि अनुमति भवता आप लोगों की यदि अनुमति हो उदगी माने उदगित ज्ञान कथा हम विचारणाम माने यहां पर उदगित विज्ञान संबंधी कथा माने विचार विचारणाम कथा शब्द है विचार विचार विचार है पक्ष प्रतिपक्ष उपन्यास है हम पक्ष और प्रतिपक्ष दो पक्ष हो करके निरूपण करें विचार करें बदामों ने बादम कुर्यर्थ जल्प नहीं कहा बिता नहीं कहा बाद कथा करें गुरु शिष्य भाव से एक पक्ष प्रश्न रखेगा दूसरा पक्ष उत्तर देगा ऐसा करके कथा आरंभ करें बाद कथा जल्प कथा नहीं बितंडा कथा नहीं अध्यात्म शास्त्र में जल्पकथा की काम नहीं करते हैं कथा ही अच्छी होती है इसलिए भगवान ने बाद प्रबदा महम कहा हुआ है बोलने वाले में बाध हूं जल्द वितंडा नहीं भगवान ने दशम अध्याय से कहा है तथा इसलिए क्या होगा विचार करने से क्या नहीं मिलेगा तद्वित्य संवादे विपरीत ग्रहण नाशो अपूर्व विज्ञान उपजन संशय निवृत्तिशा कहते तथ जो बाद कथा का बादरूपी विद्या है वाद विद्या बाद विद्या को जानने वाले को तदविद्य बोला होगा विद्या, विद्या जिसके पास है वो तदविद्या बहुग्री सम करेंगे बाल विद्या वाले के संबंध करने, करने पर का जो व्यक्ति बाल कथा का निपुण होगा उसके साथ संबंध करने से संवाद है, उसके साथ संवाद करने पर बाद विद्या वाला का साथ संबंध करने से क्या होगा तीन फायदा होगा बोलते जो बाद कथा को जानने वाला व्यक्ति होगा उसके साथ संवाद करने पर प्रश्नोत्तर करने पर क्या हमारे तीन हमारे लिए फायदा होगा तीन विपरीत ग्रहण का नाश होगा हमने जो विपरीत ग्रहण किया था उसका नाश होगा एक तो ये हो जाएगा पहले जो विपरीत ग्रहण किया हो हां। तो गुरु शिष्य भाव से आने पर गुरु की बातों में शिष्य मानेगा तो विपरीत ग्रहण का, का नाश होगा और अपूरो विज्ञानों को जाना दूसरा अपूर्व एक विज्ञान पैदा होगा हमारे साथ ये दूसरी तीसरा होगा संशय की निवृत्तियों की यह है कि वह संशय नहीं जाएगा गुरु शिष्य भाव में संशय नहीं होता ये तीन फल मिलेगा विद्या वाले के साथ संपर्क करने पर विपरीत ग्रहण का नाश और अपूर्व विज्ञान का उत्पत्ति उपजन मानी उत्पत्ति प्रादुर्भाव और दूसरा संशय का निवृत्ति ये तीन फल होगा तद विद्या संवाद माने वाद विद्या वाले के साथ संवाद करना तद विद्य सा विद्या स तद वो बाद विद्या जिसके पास है समासको तद विद्य कहा हुआ है उसके साथ संपर्क करने पर ये फल होता है बाल विद्या के विषय में जो निपुण व्यक्ति हैं उनके विषय में साथ संपर्क करने पर विपरीत जो ग्रहण हुआ था उसका नाश होगा अपूर्व विज्ञान का प्रादुर्भाव होगा पैदा होगा और संशय की निवृत्ति होगी फिर संशय नहीं होता वहां गुरुशी से में संशय नहीं होता ये फल होगा अतः तदविद समयोग कर्तव्य इसलिए बाद विद्या वाले के साथ संबंध करना चाहिए क्यों आप हम लोग सभी बाल विद्या वाले हैं इसलिए अगर आप लोगों की अनुमति हो तो एक दूसरे पक्ष प्रतिपक्ष करके इस विषय में विचार करें ऐसे विषयों ने कहा अतः तदविद्य समय कर्तव्य बाद विद्या वाले के साथ संबंध करना चाहिए इतिहास प्रयोजन यही है इतिहास का प्रयोजन यही है कहानी के रूप में जो कहा गया प्रयोजन यही है दृश्यते ही शिलका आदि नाम शिलकादि के संशयादि निवृत्ति हुई है जो विपरीत ग्रहण था पहले अभी दिखाएंगे तो उद्गीत के जो प्रस्ताव कहां रखना है उसी से आश्रय देखने समय में आखिर प्रवाह के प्रदान हो जाएगा प्रवाहन होगा ऐसे आएगी देखा है विपरीत ग्रहण का नाश भी हो जाएगा और विशेष विज्ञान की उत्पत्ति भी हो जाएगी विपरीत ग्रहण का नाश संशय की निवृत्ति भी होगी यहां देखेंगे तीनों में बाद विद्या वाले के साथ संबंध करने पर तीनों फल दिखाई पड़ेगा या इस कहानी में सुनाई पड़ेगी दिखाई पड़ेगी कहा दिखा टीका पड़े <coughs> टीका बता दे विवक्षितम उपासना में उच्चतम किम आख्याय ठीक है उद्गी उपासना के बारे में कहना हो प्रकारा से करना इष्ट हो तो उपासना शुरू कर दीजिए ना फिर कहानी से क्या लेना तीन ऋषिया थे किसी समय में वो तीनों एकत्रित हो गए सब बातें कहानी की क्या बदलाव ये कहानी क्यों तभी विवक्षितम उपासना में उच्चता हम तब विवक्षित जो उपासना वक्तुम विष्टा विवक्षिता जो कहानी के लिए विष्टा है क्या उपासना है उसी को कही है ना फिर केवल आज क्या गया कहानी की से क्या लेना देना रहा है शंका हो एक उत्तर दिया इतिहास सुखा अभोधार्थ हाँ ये जो कहानी इसलिए बताई जा रही है श्रोता को सुखपूर्वक ज्ञान हो इस विषय में केवल सिद्धांत का ही प्रतिपा करेगा समझ में कुछ भी नहीं आता कहानी के रूप में कहेंगे तो समझ में आ जाता ये बात है इसके लिए कहा इतिहास मैंने पूर्ववृत्तम इतिहास शब्द का पूर्व घटना को कहते हैं इतिहास जितने भी इतिहास होते है पहले जो बातें हो गई उसी का नाम इतिहास है इतिहास माने पूर्ववृत्तम काकार बोलते हैं पूर्व घटना को इतिहास कहते पहले जो जो बातें हुई आज पुस्तक के रूप में हम सुनाई पढ़ते हैं एक दूसरे से सुनते हैं इतिहास है माने उसका अर्थ होता है इतिहा हो आश इतिहा आशा तीन पद होता हो हो है ऐसा ही था उसका अर्थ होता है ऐसा ही था ऐसी घटना नहीं घटी ऐसी बात नहीं घटी इतिहा आस इतिहास ऐसा माने हे कर दें इतिहास भाव ऐतिह ऐतिहास ऐतिहाने का भाव में प्रत्यय आ जाएगा ऐतिह्य बन जाएगा इतिहास भाव ऐतिहम कहा <coughs> समेता में जो षी है समेत शब्द है सम आन इत समेत तो वह ष्टि किसम षष्टी कतर्धारण सूत्र है निर्धारण षष्टि विभत्ती होती है तो तोताधारणे षी निर्धारण षष्टि विभत्ति सरिक नवस्गति त्रयाणाव लिखिता जाने कौशल किच्य तेसा मध्य त्रयाणम तन नईपुण प्रतिज्ञाते तथा कहते हैं शंका होती है कि अनु सर्वस्विन जगत सारे जगत पे। में त्रयाणाम उदगित विज्ञान ये कौशलम तीनों का ही उदगृत विज्ञान में कुछ कुशलता है ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कुशलता तो क्यों नहीं बताई जाती किमि तेसा मध्य त्रयाणाम सारे संसार में जितने भी हैं उनमें से ये तीनों में ही निपुणता क्यों कही गई तो कहते नहीं इत्यादि कहा सभी जगह पे इतना ही तो नहीं है नहीं सर्वस्व जलवे प्रयाण कौशल में उद्गित आदि विज्ञान उद्गि विज्ञान में किन्नोगा कुशलता ये बात नहीं है और भी है सुनाई पड़ता है उस हाँ। उसक्रायण है जान श्रुति है अश्वति कैके है ये सब सुनाई पड़ेंगे यही शांत के में सुनाई पड़ेगा और सारे बहुत सारे विषय उद्गित विज्ञान कुशल है तो सर्वज्ञ कल्प है फिर यह किसी काल विशेष में किसी देश विशेष में इनकी नाम चलती थी अथवा किसी निमित्त में एकत्रित हुए थे वहां पर तीन व्यक्ति थे बाकी नहीं थे उस काल में प्रसिद्ध वाले ऐसा हो सकता है हाँ कहते हैं एक तो सीलक इसका शलावत का संतान है बन गया शालावत्य बन गया सीलक है वो दूसरा कहा जो दल्भ का दल्भ गोत्र का है चिकितयन का संतान है ऐसा एक बार कहा दूसरा बात अथवा दो का संतान है बोलते दो का संतान कैसे दो का संतान कैसे होगा दो पिता का संतान वो तो अच्छा नहीं होगा तो दो पिता का संतान भी होता है कैसा होता है तब तक पुत्र जो होता है एक से पला दूसरे की गोद में रहा ऐसा जो संतान होता है वो दो का संतान दोनों को तरफ पिंडा देता है वो दोनों कुलों का माना जाता है यही कहना जाता है ये कह रहे हैं अमुषस्य प्रसिद्ध अमुष अपत्यम आमुष्यायणा ये विग्रह दिया है उसका संतान जो प्रसिद्ध व्यक्ति का संतान अध्यक्ष शब्द प्रसिद्ध के लिए प्रयोग होता है उसका ष्ठी अमुष्य अपत्यम माने प्रसिद्ध व्यक्ति को अमुष्य बोला है उसके संतान को प्रसिद्ध व्यक्ति के संतान को कहेंगे आमुष्यायण द्वयोर आमुष्यायण द्वाभष्या दो जो प्रसिद्ध व्यक्ति के संतान होगा वो भी प्रसिद्ध वो भी प्रसिद्ध ऐसे व्यक्ति के संतान को द्वामुष्याय बोला जाएगा तब तक पुत्र जोड़ता है माने क्या प्रतीक उनके कैसे दो बनता है तब ममता अयमिति ऐसे उनके परस्पर पहले बातें होती है दोनों की ये तुम्हारा भी मेरा भी है ये दोनों का पुत्र है ऐसा वागव होता है उनका आपस में तब ममच अयमिति परिभाषा या इस भाषण के द्वारा एक दूसरे ऐसा बोलते हैं ये पुत्र जो होगा तुम्हारा भी होगा मेरा भी होगा ऐसा करके रखते हैं है। धर्मता परिवृिता धर्म से किया एक ने पैदा किया दूसरे धर्म सिंह पुत्र जिसको बोलते हैं या वह ऐसा है वो दोनों का संतान माना जाता है <laughs> तो वही गोमश्य हो गया कहा किम अर्थ हो बाद कथा का आरंभ किसके लिए प्रश्न उठेगा तो इसके फल होगा तीन बाद कथा का आरंभ करने क्या होगा तीन फल होगा विपरीत ग्रहण का दांश अपूर्व विज्ञान की उत्पत्ति संशय की विवृत्ति ये तीन होगा एक अन्य तथा च कहा तथा तदविद्य संवाद जो बाल विद्या जिसके पास है वो तदविद्य हो गया बाल वाला जो व्यक्ति जल्प विद्या वाला नहीं विथंड विद्या वाला नहीं बाल वाला व्यक्ति जो है उसके संवाद कर उसके साथ संवाद करने पर तो क्या होगा विपरीत ग्रह नाश हो अपूर्व विज्ञानों का जन संशय तीन फल बताए पूर्व में जो विपरीत ग्रह है उसका नाश होगा और एक अपूर्व विज्ञान विशेष विज्ञान की उत्पत्ति होगी और एक होगा संशय की निवृत्ति होगी ये होगा ठीक ती का प्रवृत्ति बाधे तस्मिन विवक्षित अर्थे विद्या यशांत प्रवृत्ति जो बाद प्रवृत्ति जो बाढ़ है यह बाल कथा है उसमें तस्मिन विवक्षित अर्थ बार विद्या में जो विवक्षित अर्थ है उसमें विद्या यशांत जानकारी जिसकी है उत्तर विद्या हो जाएगा बाल विद्या में जानकारी जिसकी है उसको तद कहा तद ऐसा जिनके पास है तय सह संवाद है उप बाल विद्या जिसके पास है उसके पास संवाद करने पर दृष्टा में एवं फलम है दृष्ट फल है तीन फल मिलेगा विपरीतरण का नाश अपूर्व विज्ञान की उत्पत्ति शेखित शब्द इति प्रयोजनम अने संबंध कहते हैं देखो तथा विपरीत ग्रहनाशो अपना संशय इति है इति को कहा ले जाना आगे अतः समय तद्द इतिहास प्रयोजन महा प्रयोजन के साथ इति प्रयोजन ये प्रयोजन है बाघ विद्यावल से संबंध करने का प्रयोजन ये होता है प्रयोजन शब्द के साथ संबंध कर देना दृष्टफल फलित बाढ़ कथा के आरंभ दृष्ट फल है प्रत्यक्ष फल है कोई तो अदृष्ट फल नहीं भविष्य में फल मिलेगा नहीं प्रत्यक्ष फल है यह देखेंगे दृश्य पे इसी लेना कर्तव्य इत्यादि कहा दृष्टफल है इतिहास तो सुखावबोधार्थ और इतिहास ऋषियों का नाम इसलिए लिया है माने सुखपूर्वक यहाँ ज्ञान पैदा हो जाए इसके लिए है समुचित अर्थ सकार इतिहासस्तु समुच्चय करने के लिए चकार दिया कहते हैं कि ये इति कर्तव्य इति इसलिए कहते हैं इतिहास इतिहास पूर्व में था उसके साथ संबंध करके रखा कथम यथोक्तम फलम दृष्टम बाल विद्या वाले के साथ संबंध करने पर तीन फल विपरीत ग्रह का और एक अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति समक्षिप्त निमित्त फल कैसे देखा तो कहा दृश्यते ही कहा दृश्यते ही शिलका ये ऋषियों में देखा है अभी आगे के मंत्रों से पता लग जाएगा पहले विपरीत ग्रहण था लोगों का उसका नाश होगा विशेष ज्ञान उत्पन्न होगा मुख्य बन जाएंगे प्रवाह जय बात बाद में ये कहा शिलकादि नाम तद्विद समय के विपरीत अधिध्वसा ध्वंसाधिगम फलम इतिशेषक कहा शिलकादि जो तीन ऋषिया इनमें देखेंगे अभी तद्विद समय बाद में जो निपुण व्यक्ति है कुशल है उसके साथ संबंध करने पर विपरीत ज्ञान का ध्वंस बने अभाव हो जाएगा ध्वसा अधिगम ये देखा है विवरीत ज्ञान का ध्वंस होना और अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति होना संशय निवृत्ति होना यह दिखाई पड़ेगा ये कहा आगे मंत्र है तथेतिवशु सह प्रवाहणो जबलिवाच भगवत अग्रे पदता वाचं सृष्मी तथेति सूप बिवशु सह प्रवाहो जबलिर्वाच भगवत अग्रे व्राह्मणुदाचं सृष्मी बातक विचार इत्यादि पूर्व करें ऐसा कहा था तो तथा इति ठीक है ऐसा तथा इति समूह विभिष् इसी प्रकार सब के सब बैठ गए विषव प्रवेश लेना लिख लगा बे विषु बैठ गए समृद्ध प्रकार से बैठ गए बहुत बैठ गए उस स्थिति में सहप्रवाह जैवली उनमें से प्रवाह जो जैवली है उन्होंने कहा ऋषि ने कहा भगवंत अग्रे बता आप दोनों पहले विचार करें करके बोल दिया शालाब को और को बोल दिया आप दोनों पहले विचार करें ब्राह्मण और बदतो बाचम सुरश्यामी आप दोनों ब्राह्मण है आ, ये प्रवाहण जैवलिक क्षत्रिय थे ब्राह्मण और बदतो बाचम दोनों ब्राह्मणों का कहते वो जो बाणी है उसको सुरश्यामी मैं उस बाणी को सुनूंगा ऐसा बोला आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण के बातों को मैं सुनता हूँ माना यहां इससे सिद्ध होता है कि क्षत्रिय करके लगता है क्षत्रिय शब्द तो नहीं है जो तो ब्राह्मणयो दो वचन दिया है आप दोनों ब्राह्मणों का बातों को मैं सुनना चाहता हूँ ऐसा कहा जयगर ने प्रवाह जय ये कहते हैं भाष्य में कहते हैं तथा कथा ठीक है विचार करें हम लोग बाल कथा के विचार करें उदगित विज्ञान के बारे में बाल कथा करें ऐसा करके ते समूह भी विषु उपविष्टवंता किला इत्यादि का बैठ गया ऐसा माने समूह विषु मान उपविष्टवंता बैठ गए तथा उसमें जब बैठ गए तो राज्य प्रागल में उपत्त्य है जो क्षत्रिय होते हैं उनमें चातुरी होती है प्रागल में चातुरी चतुर क्योंकि वो दोनों ब्राह्मण है थोड़ा इतना चतुर नहीं होते सीधे होते हैं क्षत्रिय जो होता है थोड़ा तो चतुर होता है तत्र प्रागल में उपपत्ति है जो राज माना क्षत्रिय जो होता है उसका चातुरी प्रसिद्धि है होने से सह प्रवाहोजाच इतरऊ वो जो प्रवाहन जैवल्य ने इतर दोनों को कहा उन दोनों को इतरू ब्राह्मणों कहा ब्राह्मणों कहा क्या कहा भगवंत आप दोनों पूज्य है ब्राह्मण हैं पूज्य हैं पूजा बंत हो भगवंत मैंने पूजा बंत आप दोनों सम्मान के योग्य हैं ऐसा करके कहा अग्रे पूर्वम बदलाव अग्रे मैंने पहले आप लोग बोले अब दोनों आरंभ करें ब्राह्मण लिंगात राजा अस या उसको क्षेत्रीय शब्द के तो मंत्र में नहीं है किंतु ब्राह्मण जो दो वचन लगाए तीन है और दो वचन लगा दिया ब्राह्मण दोनों ब्राह्मणों का वचन सुनना चाहता हूं कह रहा इसके मतलब ये लिंग बन मिल गया दो वचन मिला हुआ ब्राह्मण में इसलिए क्या हुआ वो है, है है। राजा है राजा क्षत्रियो ब्राह्मणयोग दो वचन ज्ञापन मिलता है नहीं तो ब्राह्मणाना होना चाहिए बहुवचन होना चाहिए दो वचन का प्रयोग है इससे सिद्ध होता है वो क्षत्रिय है युवा ब्राह्मण और बदतो वाचन आप दोनों जो ब्राह्मण है आप दोनों के जो बोलते हुए जो पानी होगी उसको मैं सुनूंगा ऐसा कहा माने कुछ लोग कहते हैं वाणी ही सुनूंगा अर्थ नहीं आप ठीक नहीं बोलेंगे ऐसा भी हो सकता है अर्थात आपके ठीक नहीं रहेगा केवल बाणी है बस ऐसा भी अर्थ आ सकता है इसका यह वाचन बोला है यही कहते कुछ लोगों का कहना है अर्थ रहित था अर्थ नहीं जिस वाणी में शुष्क वाणी आप लोग सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप लोग पता है उसके जय बली उदगीत की प्रतिष्ठा कहां करनी है पता ही नहीं आपको अर्थ रहताम इस है वाचम इस विशेष क्यों अर्थ रहता अपर है वाचम में अर्थरहित बाणी को मैं सुनना चाहता हूं ये भी तात्पर्य होता है क्यों यार क्यों वाचम वाचम लगाया है बदतो वाचम तो वाचका ने मतलब खाली बाणी को ही सुन लूंगा अर्थरहित आप लोग प्रतिष्ठा नहीं कर पाएंगे मैंने वो उदगीत की प्रतिष्ठा नहीं कर पाएंगे खाली बोलते रहेंगे आप लोग प्रतिष्ठा में ना है ऐसा तो ये भी हो सकता है अर्थ एक त्र हास्य में आएगा त्र पद है न तथेत सभी उपल तत्र तरह निर्धारण में सप्तमी है उस में तीनों में से राज्या प्रागल उत्पत्ति कहा था टीका में कहते हैं राजा प्रागल्ब उत्पत्ते अयुक्त राजा की चातुरी होती है हमारे क्षेत्रियों में चातुरी होती है यह ठीक नहीं पूर्वाधिकारा है क्यों तस्य राजत्व हेतु आवाद वो राजा है क्षेत्रीय है करके करे हुई हेतु तो है तीन विषयों की चर्चा है तो वो क्षेत्रीय है करके कैसे पता लगता है तो अगर क्षेत्रीय घोषित हो जाए तो चातुरी घोषित होगी क्षेत्रीय घोषित कैसे करेंगे यही क्या राज्यवते जो भाष्य में कहा वह अयुक्तम वो ठीक नहीं है क्यों तस् राजत्व हेतु उसको प्रवाहण जयवेली को क्षेत्रीय होने में कोई हेतु नहीं मिलता है इति अशंक्य ऐसा शिक्षा कर कहा ब्राह्मण दो वचन का जो प्रयोग हुआ है सृष्टि का दो वचन का प्रयोग है ये जो ब्राह्मणयों का है भगवंत ब्राह्मणयोर वन तो वाचन समस्या ऐसा शब्द है ब्राह्मण ऐसा ये बात से कहा ब्राह्मण इति लिंगात राजा ऐसे ज्ञापन मिल रहा है दो को ब्राह्मण शब्द से बोल रहा है वह स्वयं इसलिए पता लगता है कि वो क्षत्रिय है कहने वाली जो बाणी को कहा तो विशेषण जो तो बाचम शब्द विशेषण लगाया है अच्छा बदतो सुरशिया में इतने बोलने से होता है आप दोनों बोलने वाले को सुनूंगा बोलना काम चलता है कि वाचम सुरक्षा में बोला है ये विशेषण के सामर्थ्य से क्या होगा विशेषण सामर्थ्य उत्थाप के आने पर होती पक्षांतर के उत्थापन करके स्वीकार भी करते हैं भाष्यकार कुछ लोग ऐसा मानते हैं मैंने अर्थरहित अर्थरहित वाणी को सुनूंगा ऐसा भी बोल सकते हैं क्यों आगे प्रतिष्ठा तो इन्होंने करना है प्रमाण जय ने करना आखिर बजा करके इसलिए ये भी कह सकते हैं आगे मंत्र है सहाशीलका सालावत्यस्य एकतायनम दाल्यम् उवाच सहाशीलका सालावत्यस्य एकतायनम दाल्यम् उवाच तथात्वा पृच्छानिते तथात्वा पृच्छानिते पृच्छेति हवआच पृच्छेति हवआच सहाशीलका सालावत्यस्य एकतायनम दाल्यम् उवाच सहाशीलका सालावत्यस्य एकतायनम दाल्यम् उवाच तथात्वा पृच्छानिते तथात्वा पृच्छानिते वो जो शिलक है नाम से शिलक है सलावत के संतान जो सलावत है चैकितायनम दालव्य चैकित आयन दालव्य है उन ऋषि को कहा शिलक को कहा दालव्य को कहा क्या कहा अंत यदि अनुमति हो तो क्या अत्य है यदि आपकी अनुमति हो तो अनुमति के बिना ऐसा एकाएक पूछा नहीं जाता पहले अनुमति लेनी होगी कोई पूछा होता हो मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ ऐसा अनुमति है नहीं होती अंत मैंने यदि अनु, अनुमति हो तो क्या परिचा मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ परिछ डाल ठीक है कुछ ही आप ऐसा बोल दिया ये कहा शिलक यहां प्रश्न करने वाले होंगे दाल में उत्तर देने वाले होंगे यही होगा इसमें भाषा में कहते हैं उक्त यो सहशील जब दो का नाम ले लिया था कि प्रवाहण ने कहा आप दोनों ब्राह्मण हैं आप दोनों की वाणी को सुनना चाहते हो उक्त हो के द्वारा उक्त जो दो ब्राह्मण है उगतयो ब्राह्मण मध्य निर्धारण है दो ब्राह्मणों के मध्य में या उगत हो ब्राह्मण के द्वारा कहा गया जो दो ब्राह्मण है शालावध्य और ये दोनों के मध्य में सहशीलका जो शीलक है शालावत्य है चैकटान दाल है चैकटान दाल्व को उन्होंने कहा अंत हंत माने यदि अनु यदि अनुमंश से यदि अनुमति आप देते हैं मुझे अनुमति देते हो तो पृछामी तो आप मैंने त्वाम पृछामी मैं आपको पूछता हूं पुछ, पूछ सकू यदि उठते ऐसा कहने पर इतर पृछयोग है दाल में कहा ठीक है पूछो कृषि विषय में पूछा चाहते हो पूछो ऐसा कहा कि राजा यथोक् न प्रकारण उतयोर ब्राह्मण मध्य राजा ने मैंने क्षेत्रीय ने प्रवाह जैवलिंग जिस प्रकार से कहा आप दोनों ब्राह्मणों के वाणी को सुनना चाहता हूँ ऐसा कहा ऐसा ये दोनों कहा प्रकार से कहे हुए ब्राह्मणों के मध्य में शालावक्तियों दालवन प्रतिवाद शालावक् ने दालव्य से पूछा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं अनुमति उन्होंने पूछा ठीक है कुछ कहा ये आगे मंत्र है का साम्रो गतिरितरश्च का गतिण्योवाच प्राणस का गतिवाच अन्नश का गतिपहित का सामो गि तो सिलक शालावत्य ने पूछा दाल्य से पूछा जब अनुमति मिल गई तो कहा का सामनो गति शाम माने उदगित रूप जो साम है ओंकार उसका आश्रय क्या है कहां प्रतिष्ठित है वो गति या आश्रय जैसे नदियों की गति समुद्र होता है उसी प्रकार ये किसमें आश्रित है ओंकार शाम माने यहां पर उदगित ओमकार के प्रकरण है ओमकार उद्गित जो ओंकार है साम है वो कहां आश्रित है पूछा उसका आश्रय क्या है तो कहां स्वर आई थी ओम ऐसा एक स्वर तो है अच्छा है स्वर है स्वर में आश्रित है ऐसा उत्तर दिया स्वर अच है तो आज मैं आश्रय स्वर में आश्रित है इसका आश्रय है ओंकार का आश्रय स्वर है और स्वर से कागति, गति स्वर का, का क्या गति क्या आश्रय है कहाँ रहता है ईश्वर कहां प्रतिष्ठित है पूछा प्राण में प्राण होने पर ही तो उच्चारण कर पाएंगे नहीं तो उच्चारण नहीं होगा प्राण में आश्रित है और प्राण से कहा फिर प्राण कहां रहता अन्न में अन्न नहीं गाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा नहीं तो प्राण निकल जाएगा अन्न में आश्रित है प्राण ये कहा मान उद्गी कहाँ आश्रित है शाम कहाँ आश्रित है स्वर में स्वर कहां आश्रित है प्राण में प्राण कहां आश्रित है अन्न में और अन्न कहाँ आश्रित है जल में जल बरसे तो अन्न होगा नहीं तो अन्न नहीं होगा जल में कहा अन्न से कहा गति गति माने आश्रय तो आप ऐपी होगा अच्छा आगे और प्रश्नों पर चलेगा भाष्य ठीक है कहते हैं लब्धानुमते राह प्रवाहन जैविल चैकदान दालभ ने जब अनुमति दे दी थी शीलक सालावत्ति को तो शालावती ने कहा साम नत्वाने प्रकरण जिसका चल रहा है किसका उद्गित का।, का है यहाँ तो साम सौदलियां तो साम माने उदगित है प्रकरण उसी का है प्रकरणत्वाद प्रकृतत्वाद उद्गित प्रकृत है उदगित इसने उगित की गति के बारे में पूछा गया आसने पूछा गया उदगी हो ही अत्र है यहां पर उदगित ही उपाध्यक्ष प्रकृत है ओंकार है त्याँ? यही प्रकट यही चल रहा है ओम इति अक्षर उदगीत हम उपासित है आरंभ हुआ है वही प्रकृत है और इसकी उपासना का याँ? उद्गीत में ये भी बताएंगे आगे जैसे कि नवम खंड के द्वितीय मंत्र में आएगा कि परोवरी अंश हम ऐसा शब्द आएगा हम लोग प्रतिष्ठित करना चाहते हैं परोवरी अंश उदगीत को प्रतिष्ठित करना चाहेंगे ऐसा भी आएगा मंत्र आएगा नव द्वितीय पंथाएगा नक्षत्र कहने के आगे तो यहां पर गति माने आश्रय का हम लोग गति गति में क्या था आश्रय कहाँ आश्रित है योग प्रश्नों का तो परायात्र परम अयम जैसे नदियों का परम स्थान क्या है समुद्र उसी प्रकार के उद्गीत के परम स्थान जिसमें आश्रित था कौन है ये प्रश्न है परम अयम परायात्र एवं पृष्ठोत्तालवाचार तिलक के द्वारा पूछा गया जो में है वो तो डालवे ने उत्तर दिया स्वर आ गति उसकी गति स्वर शौर है स्वरात्मक स्वर रूप है अचुरूप है अचुरूप है जो यदात्मक है सतद गति ही जो जो रूप वाला होगा वही गति वाला होगा वही आश्रय उसी में आश्रित तो होता जो जो रूप वाला होगा उसका आश्रय वही होता है जैसे कैसे तो कहा भगवती उत्तम यदात्म का जो यदात्मक जो वस्तु जो रूप हो जो स्वरूप होगा जिसका सब so, तदगति उसी में गति होगी तदाश्रय उसी में आश्रय होगा भगवती उत्तम जैसे मृदा मृदाश्रय एवं घटाधि जैसे घट मृदात्मक है मिट्टी स्वरूप है तो मिट्टी में आश्रित आश्रय और कहाँ होना है उसकी गति मिट्टी है भक्त ऐसी प्रकार ये जो उदगीत है इसकी गति स्वर है कहा फिर पूछा स्वर से गति स्वर आश्रय क्या है पूछा तो प्राण यदि प्राण निष्पातते हुई स्वर प्राण से तो उत्पन्न होता है स्वर यदि प्राण नहीं तो स्वर कहां से उच्चारण होगा प्राण के द्वारा निष्पन्न होता है स्वर प्राण निष्पात हुई स्वर तस्मात स्वर से प्राण गति इसलिए स्वर का आश्रय होता है प्राण प्राण से कहा गति फिर प्राण की गति क्या है पूछा तो कहा अन्न में होगा अच्छा अन्ना अन्न में आश्रित प्राण यदि अन्न नहीं मिले तो प्राण निकल जाएगा अन्न में आश्रित प्राण आश्रय अन्न है क्योंकि शुष्यति अभी प्राण रीते अन्नात ऐसे वृद्धारुम कहा है माने अन्नाथ प्राण सुष्यति अन्न के बिना प्राण सुख जाता है चल हो जाता है ऐसा कहा वृद्धारो में ऐसे कहा है और याद छांद हो गया अन्नम तामा अन्नमय सौम्य मनम अन्नम तामा इतने से आएगा माने प्राण को बांधने वाला रशि अन्न है अन्नम दामा ऐसा है जैसे बसरे बांधे जाते हैं पशु बांधे जाते हैं रशी, दामन मान रशि दामन इसी प्रकार प्राण को बांधने वाला अन्न है अन्न देते रहेंगे तो प्राण रहेगा नहीं तो निकल जाएगा अन्नम दाम ऐसा कहा है ऐसा भी स्तृति है अन्न से कागति, फिर पूछा अन्न की गति के आश्रय क्या है कहा आप ही होगा तो जल है जल वर्षे तो अन्न होगा न तो नहीं होगा अब सम्भवत्वाद अन्न से जल से उत्पन्न होता है अन्न उत्पत्ति असंभव मे उत्पत्तिणं योवने उत्पत्तिण अन्नता उत्पत्ति कारण उत्पत्ति है ठीक साम साम गति अन्वय सामशब्दाथ सामशब्दे प्रकृतवादीखश् उदीठी सां प्रकृत उसी तस्य पूर्वोत्तर ग्रंथ प्रकृति तो प्रकृति कहते हैं जो उदगीत है ना पूर्व में तो ओ बी है अक्सर उदगीथम उपासित से आर हुआ पूरे उदगीत का ही प्रकरण चल रहा है आगे भी कहेंगे आगे भी आएगा ग्रंथ आएगा परोवरी उदगीथम इसी आदि शब्द आएगा परोवरीय जो उद्गीत है उसका अर्थ आगे भी आएगा पूर्वापर ग्रंथ है तस्तः पूर्वोत्तर ग्रंथ पूर्व में भी इसी का कथन है उदगीत और आगे भी कथन होगा आगे इसलिए उदगीत यहाँ पर म शब्द का अर्थ उदगित लेना होगा प्रकृत उद्गी इत्यादि कहा उदगीत होते प्रकृत है उद्गीत क्यों ओम अक्षर उदगित उपासित यहां से आरंभ हुआ है प्रकृत हो ही उदगित का है और आगे भी आने वाला है पर्वपर्यशन उदगी उद्गीत शब्द आगे भी आने वाला है नवम मंत्र में द्वितीय का नव मंत्र में आएगा नव खंड के द्वितीय मंत्र में आएगा इसलिए गति शब्द से क्रिया विषय तुम बयाव गति माने गमन यह अर्थ आता है गम आती से तीन करेंगे तो गति बनता है गति माने गमन तो क्रिया नहीं क्रिया का विषय नहीं गति का गमन नहीं आश्रय गति माने आश्रय जैसे नदी का आश्रय होता है समुद्र गति बोलते हैं इसलिए कहा आश्रय शब्द दिया है गति माने आश्रय गमन नहीं समझ रहा कहा जाता है ऐसा नहीं अर्थ नहीं करना उदगी कहाँ जाता है ऐसा अर्थ नहीं आश्रय समझ आश्रय का औपचारिकम आश्रम जैसे माने ऊपर ऊपर से कहा होगा आश्रय मुख्य आश्रय नहीं ऐसा कहा होगा नहीं परा ये पराया परम आयन परम आश्रय औपचारिक नहीं अनौपचारिक आश्रय के बारे में पूछा जा रहा है तो उत्तर दिया स्वर उदग के आश्रय स्वर है माना स्वरात्मक है असुरूप है वो एक स्वर वाने धोनी वे भी होता है स्वर वाने एक धोनी होती है और ये होता है उदगित कैसे हो गया वो एक स्वर विशेष है ध्वनि विशेष है।, है स्वर ध्वनि विशेष है सब कथम उदगी उदगित गति कैसे होगा स्वर स्वर माने तो ध्वनि है वो तो के आश्रय कैसे होता है कहा स्वरात्मक स्वात्म कहा यह तो भी तो ध्वनि रूपी तो होता है स्वरा ओप ये भी तो स्वरात्म की होता है स्वरूप होता है ये उत्तर दिया ठीक है अभिजाथ तद व्यंजकता या तदाश्रय्त्व ना तत्तादात्वती स्वर तस्गति इत्यादा कहते हैं वो ओमकार का व्यंजक है स्वर अंज के माध्यम से ओमकार की उच्चारण होता है स्वर मान तदाश्रयित्व नहीं इसलिए उसमें आश्रय चाहिए उसका व्यंजक अभिव्यंजक है इसलिए तत्तादात्म भवती वो स्वर में तादात्म्य है ओंकार का इसलिए स्वर तस्वती इसलिए स्वर ओंकार मान उद की गति मानी जाएगी सामना स्वरात्मकत्व भी कथम तदगतिक्व यह कहा चलो शाम जो उदगी है स्वर स्वरूप हो गया फिर भी स्वर में आश्रित कैसे होगा ये तो प्रश्न उठा दृष्टान्त परिहार दृष्टान्त तो दे करके खंडन करते हैं जो जो जिसमें जो जो स्वरूप होगा वो उसी में आश्रित होता है जैसे घट मिट्टी स्वरूप है तो मिट्टी में आश्रित है तो ओमकार जो है वो स्वर स्वरूप है तो स्वर में आश्रित है एक कहा यो का जो दो रूप वाला होगा जैसे घट है मिट्टी वो मिट्टी को निकालेंगे तो घटनात्मक वस्तु कुछ नहीं है तो मिट्टी स्वरूप है वो यदात्मक उसको वही गति वाला माना जाएगा घट गत, मिट्टी गति वाला मिट्टी आश्रय वाला है भगवती युक्त होता है जैसे मृदाश्रय घट आदि दृष्टान आश्रित है मृत रूपी है वो मृत से अतिरिक्त इस प्रकार उपकार है तो स्वरगति वाला हो जाएगा एक ठीक कहते हैं आगे प्राण से अन्न अवष्टम बाज श्रुति है प्राण जो है अन्न में आश्रित श्रुति मेरे वृद्धा श्रुति का प्रमाण करते हैं शुष्यति वही प्राण जुते अन्ना अन्न के बिना प्राण सुख जाता है ऐसा कहा है वत्स्य प्राण से अन्न दामह बंधनमें शिशु प्राण आता है इसमें ऊशि में उसी में आता है अन्नम है अन्न जो बसस्थानीय स्थान में प्राण है स्थान में प्राण है अन्नम नीडल उसको बंधन अन्न है नहीं तो निकल जाएगा इति ता अन्नम अवसम्भवश्य दृष्ट्य मन जल अन्न का कारण है अन्न जल से पैदा होता है इसके लिए क्या ता अन्नम अश्रीगंत आया ता माने जल आप ता आप अन्नम अश्रीगंत ऐसा आया उस जल ने क्या किया अन्न की श्री तैतरे श्रुति में आया ता अन्नम अश्रीगंध ये कहा आगे मंत्र है अपाम कागति कागति असौलोक न होवाच होवाच स्वर्गम साम अपाम नगम लोकमतिपया न स्वर्गम लोकम अति नएदी होवाच स्वर्गम व्यय लोकम साम अभि संस्थापया स्वर्ग संस्ताप संस्तापम ही सामेती अपान का अन्न की क्या गति है पूछा था तो जल बता दिया था फिर जल की क्या गति आश्रय क्या है पूछा था असम लोक ऊपर से जल परसता स्वर्ग है वहां आश्रित जल स्वर्ग में आश्रित अपाम का आ ऐसा पूछा शिल प्रवाह से के क्या डालभ से पूछा सही किता से पूछा सिलक साला बत्ते ने तो कहा असौ लोग का बोले वो लोग ऊपर कर स्वर्ग लोग और होगा अमुश्य लोग का अगति फिर पूछा सिलक ने पूछा फिर उस लोग की क्या गति कहाँ आश्रित है स्वर्ग ऐसा पूछा तो कहते न स्वर्ग लोकम अतिनयत हो आचार स्वर्गलोक का अतिक्रमण न करे सबसे ऊपर वही है सबका आश्रय वही है न स्वर्गम लोकम अतिनयेक स्वर्गलोक को अतिक्रमण न करे ऐसा उत्तर दिया लाल बहन ने क्यों तो स्वर्गम वयम लोकम साम अभि संस्थापयामा वयम स्वर्गम लोकम शाम संस्थापयामा हम स्वर्गलोक को ही शाम का स्थापना मानते हुए ही सबसे अंतिम आश्रय वही मानते हैं उद्गीत का आश्रय वही अंतिम आश्रय बन जाए क्योंकि पहले तो स्वर में आश्रित होगा स्वर होगा प्राण में प्राण होगा अन्न में अन्न होगा जल में जल होगा उस लोक में और उसी लोक में जाकर के प्रतिष्ठित जाए स्वर्गम वयम स्वर्गम लोकम साम अभि संस्थापया क्योंकि हम लोग साम माने उद्गीत को कहां स्थापना करते हैं स्वर्ग स्वर्ग संस्थापम ही सामा स्वर्ग रूप से स्तृति की जाती है शाम की स्वर्ग की जैसी स्तुति होती है वैसे शाम की स्तुति होती है स्वर्ग रूप से स्तुति की जाती है सामान्य साम उदगी स्वर्गलोक का अधिकार न करे स्वर्गलोक की क्या गति है ये सब पूछे नहीं वो अंतिम है ऐसा ने बताया भाषा में कहते हैं अपाम का गति भी असौलोक है भाषा जल की क्या गति पूछा तो वो लोग स्वर्गलोक कहा और लोक लोकार दृष्टि संभव थी जल की बारिश बारिश से ऊपर से होना है स्वर्ग जी होती है बारिश अमुष लोक से कहा गति पृष्ठो दालव फिर शिलक शालावत्य ने पूछा उस लोक की गति क्या है कहाँ अतीत है स्वर्ग तो पूछा तो दालवी ने कहा स्वर्गम अमुम लोकम अतिथ्य आश्रयांतरम शाम नायर कहा वो जो स्वर्गलोक है अमुम स्वर्गम लोकम वो जो स्वर्गलोक ऊपर है उसके अतिक्रमण करके शाम को आश्रयांतर में न लग न पहुंचाए कोई अन्य आश्रय में न पहुंचाए कष्ट कोई भी हो वहा चाहिए कोई भी व्यक्ति उसको अतिक्रमण करके शाम को आगे न ले जाए बस अंतिम आश्रय वही है ऐसा था। अतो वजी इसलिए हम भी आज हम आपस में बात कर रहे हैं हम भी स्वर्गम लोकम शाम अभिशंस्ता प्रयाम हम भी इसी में स्थापना करते शाम को स्वर्गम स्वर्गलोक प्रतिष्ठम साम जानी मैं इत स्वर्गलोक प्रतिष्ठा वाला साम को हम जानते हैं भाई ये निर्णय होता हमारा ऐसा ने बताया स्वर्ग संस्तावम स्वर्गत् संस्तभ स्स्ताव हो यहाँ रूप से स्तुति होती है श्याम सा, की उद्गीत की स्वर्ग शब्द का स्वर्गत् संस्तभम स्वर्ग रूप जिसकी स्तुति होती है संस्तुति होती है संस्तावो यश तत्सा स्वर्ग संस्थ स्वर्ग रूपेण संस्तावम उदगीता से सउदगी स्वर्ग संस्ताव स्वर्ग रूप से जिसकी की जाती हैस्म स्वर्गोवय स्वर्गोवय ऐसा श्रुति है क्या सा, साम, स्वर्गलोक सामवेदा कहा साम है श्रुति टीका में कहा कथम अपाम असोलोक गति जल की गति स्वर्गलोक कैसे प्रस्ताव तो कहा अमुषमाधि योगादी संबंधी उस लोग से ही दृष्टि होती है इति पृष्ठोदाल उचा इति संबंध इस प्रकार जो पूछा स्वर्ग की क्या गति है तब पूछा उसको अतिक्रमण करें हम आज वही संस्थापना करते शाम को कहा तत्र छंदी काल नियम अहम प्रत्यक्रिया करते आह उवाच का आह बोल रहे हैं यहाँ पर उवाचा नहीं होना चाहिए अभी वर्तमान में बात कर रहे हैं किसी लोग तो आहा बोलना चाहिए कहते हैं बोलना चाहिए तो इसलिए कहा छंद में तो काल का नियम नहीं है वहां लड़के स्थान में कर दिया लिट लकार का प्रयोग कर दिया एक आहा कहा आहा पद का ये उवाच पद का अर्था आहा बोल रहे वाचक का आह वर्तमान है, है। यद्यपि परो नाश्य आश्रयांतरम प्रतिपत्ते तथापि त्वया तदवाच्यवास दूसरा तो नहीं जानता है सिलक पूछेगी, दूसरा तो इसका आश्रय नहीं जानता स्वर्ग का आश्रय नहीं जानता फिर भी तुम्हें तो कहना चाहिए आज दाल भी को यद्यो नाश्य आश्रय अश ना, आश्रय न आश्रया न प्रतिवेदी दूसरा व्यक्ति नहीं जानता ठीक तो तो है स्वर्ग का आश्रय नहीं जानता तथा भी आपको तो कहना पोगा वो स्वर्ग का आश्रय क्या है बताना होगा ऐसा शीलक ने पूछा तो कहते हैं अत अतोपयम कोई भी व्यक्ति उसको अतिक्रमण नहीं करे तो हम भी न करें आज अतो वय स्वर्गम लोकम साम अभि संस्थापया साम पर हम स्वर्ग में स्थापित करते हैं आज अत शब्दार्थम एवं अत शब्द है ना अतो अत तो अत का अर्थ यह है स्वर्ग लोक प्रतिष्ठा साम जाने में स्वर्ग लोक प्रतिष्ठा वाला शाम को जाने स्वर्ग प्रतिष्ठा ऐसे स्वर्ग ही प्रतिष्ठा जिसकी ऐसे शाम को हम जाने ये अर्थ आया ठीक है तस्मात स्वर्गलोक प्रतिष्ठा साम पूर्व का संबंध इसलिए हम भी यही समझे तो क्या होगा स्वर्गलोक प्रतिष्ठा वाला साम है साम उदीत होता है पूर्व संबंध करना कहा स्वर्ग संस्थातम सामम साम इत प्रमाण रहा स्वर्ग संस्थाप साम होता है स्वर्ग के समान संस्तुति की जाती है जिसकी उसको स्वर्ग संस्ताप कहा उसको उसमें प्रमाण कहते हैं क्या कहा स्वर्गोकोक साम वेद साम वेद को स्वर्गलोक से कहा हुआ है स्वर्गो वै लोक साव्यता ऐसा स्मृति एक है एक हो गया समय हो गया यह रन कृप करें तो मंगा प्राणचुत्रोत्रफों फलिया ब्रह्मदिया क्रिया राको निराक सको तलात्मन यौकन सत्सुधर्मास्ते मयि सन्त हे मयि सन्त ओं सान सा